इसका नाम रखा गया सिद्धार्थ ज्योतिषियों ने कहा कि बड़ा होकर यह बालक गृह त्याग करके वन में जा सकता है और ऐसा हुआ भी युवा होने पर सिद्धार्थ एक दिन गृह त्याग करके वन में चले जाते हैं अब सुनिए इससे आगे की कहानी इस भाग का शीर्षक है छंदक की वापसी चलते चलते थोड़े समय बाद राजकुमार सिद्धार्थ को सामने भार्गव ऋषि का आश्रम दिखाई दिया आश्रम के पास निश्चिंत भाव से अभी अनेक हिरण सोए हुए थे वृक्षों पर पक्षी शांत बैठे थे आश्रम की यह शोभा देखकर राजकुमार प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि वो क्रितार्थ हो गया, उसकी सारी ठकान जाती रही। आश्रम के द्वार पर पहुँच कर तपस्या को सम्मान देने के लिए वो विनम्र भाव से घोड़े की पीच से उतर गया। घोड़े से उतरकर राजकुमार ने पहले अपने घोड़े को सहलाया उसे पुचकारा और कहा हे hey वत्स तुमने मुझे पार उतार दिया है फिर स्नेह दृष्टि से छंदक को निहारते हुए कहा हे hey सोम्य गरुड़ के समान द्रुत गति से चलने वाले इस घोड़े के साथ-साथ दौड़कर तुमने जो मुझमें भक्ति दिखाई है उसने मेरा मन जीत लिया है मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हूं क्योंकि तुम्हारे मन में इसके लिए किसी फल की कामना नहीं है मैं और क्या कहूं तुमने मेरा प्रिय कार्य किया है अब तुम घोड़े को लेकर लौट जाओ मुझे मेरा गंतव्य मिल गया है इतना कहकर राजकुमार ने प्रत्युपकार के रूप में अपने सारे आभूशन उतार कर छंदक को दे दिये उन्होंने दीपक के समान चमकने वाली एक मणी अपने मुकुच से निकाल कर उसे दी और कहा हे चंदग राजा को यह मनी दे कर मेरी ओर से बारम बार नमस्कार करना और उनकी शोक निवारण के लिए मेरा यह संदेश कहना हे तात मैस्वर कित्रशना से या वैराग्यभाव से या क्रोध से तपोवन नहीं आया हूं मैं जरा और मरण के नाश का मार्ग खोजने के लिए यहां आया हूं शोक त्याग के लिए निकलने वाले व्यक्ति के लिए किसी को शोक नहीं करना चाहिए मैं अपने पूर्वजों की परंपरा का ही अनुसरण कर रहा हूं अतः आप मेरे लिए शोक न करें मृत्यु रूपी शत्रु के रहते हुए जीवन का क्या भरोसा इसीलिए युवावस्था में ही मैंने कल्याण का मार्ग चुन लिया है राजकुमार ने फिर छंदक से कहा हे सोम्य इसी तरह की और भी बातें करके तुम राजा को समझाना तुम मेरी बुराई भी करना क्योंकि दोष दर्शन के कारण स्नेह छूट जाता है और स्नेह समाप्त होने से शोक समाप्त हो जाता है राजकुमार की यह बातें सुनकर छंदक बहुत व्याकुल हो गया उसकी आंखों से आंसू बहने लगे उसने हाथ जोड़कर भय गले से कहा हे स्वामी स्वजनों को दुख देने वाले आपके इन विचारों से मेरा मन दलदल में फचे हाथी के समान व्यतित हो रहा है आपके इस निर्ने से किसे कष्ट नहीं होगा कहा कोमल शया पर सोने युग्य ये शरीर और कहा ये कंटका केन कठोर तपो भूमी न जाने मैं आपको यहां तक कैसे ले आया हे स्वामी यदि मैं अपने अधीन होता तो आपके निश्चय को जानकर मैं इस अश्व को कभी न लाता हे स्वामी आप अपने वृद्ध पिता को इस प्रकार मत छोड़िए आप अपनी दूसरी माता मौसी को भी मत छोड़िए देवी यशो धरा का त्याग मत कीजिए अपने अभोद पुत्र को मत त्याजिए यदि आपने अपने सजनों और राज्य को त्यागने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो भी आप मुझे न त्याजिए आपके चरणों में ही मेरी गति है जैसे जैसे सुमन्त राम को वन में छोड़ गए थे वैसे ही मैं आपको वन में छोड़ कर नगर नहीं लोट सकता उसने आगे कहा हे दात आप के बिना यदि मैं नगर लौट जाऊंगा तो महाराज मुझसे क्या कहेंगे अंतापुर की रानियां क्या कहेंगी मैं यदि झूठ-मूठ ही आपकी बुराई करूंगा तो भी उस पर कौन विश्वास करेगा इसलिए हे दयालु आप करुणा कर मुझ पर प्रसन्न हो और घर लौट चले छंदक की इन बातों को सुनकर कुमार ने बड़े धैर्य और शांति के साथ उसे पुनः समझाया और कहा छंदक स्नेह के कारण चाहे हम स्वयं स्वजनों को न छोड़े फिर भी वे एक न एक दिन मृत्यु के कारण छूट ही जाते हैं जिस्मान ने मुझे कष्ट पूर्वक गर्भ में धारण किया वह मां अब कहां है और मैं कहां हूं जैसे रात को पक्षी एक वृक्ष पर एकत्र होते हैं और प्रातः काल फिर अलग हो जाते हैं उसी तरह सब लोग मिलते हैं और फिर विलग हो जाते हैं इसलिए तुम संताप छोड़ो और नगर लौट जाओ यदि तुम्हारा मन न मानें, तो फिर तुम मेरे पास चले आना, अभी तो तुम कपल वस्तु लोट जाओ, और मेरी प्रतीक्षा कर रहे लोगों को समझाओ, तुम उनसे कहना कि मेरे प्रते मोह को त्याग दें, मैं जन्मम्रत्यु का रहस्य जान कर अवश्य ही कपल वस् और यदि मुझे लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा राजकुमार सिद्धार्थ के वचनों को सुनकर कंठक अश्व की आंखों से भी आंसू बहने लगे और वो जीभ से अपने स्वामी के चरणों को चाटने लगा राजकुमार ने भी उसे सहलाते हुए कहा हेकं धक रो मत तुमने आज अच्छा कार्य किया है उसका सुभल तुम्हें अवश्य मिलेगा ऐसा कहकर राज कुमार ने छंदक के हाथ से स्वर्ण जड़ित क्रिपान ले ली उससे अपने केश काटे और मुकुठ फेंक दिया राज कुमार ने अपने सारे अलंकारों का त्याग किया और स्वर्णम वस्त्रों को त्याग कर वन वस्त्र धारण करने की इच्छा की तभी एक शिकारी प्रकट हो गया जो काषाय वस्त्र धारण किए हुए था सिद्धार्थ ने उस शिकारी से कहा हे सौम्य इस हिंसक धनुष के साथ ऋषियों के काशाय वस्त्र आपको शोभा नहीं देते यदि आपको इन वस्त्रों से मोह न हो तो आप मेरे शुभ वस्त्रों को ले लें और अपने ये काशाय वस्त्र मुझे दे दें सिद्धार्थ की बातें सुनकर शिकारी ने कहा यदि आपको मेरे काशाय वस्त्र अच्छे लगते हैं तो ले लीजिए और मुझे अपने वस्त्र दे दीजिये। दोनों ने परस पर वस्त्र बदले। इसके बाद शिकारी चला गया। ये सब देखकर छंदक आश्चर्य चकित रह गया। छंदक ने काशाय वस्त्र धारी राजकुमार को विधिवत प्रणाम किया। काशाय धारी सि� से प्रेम पूर्वक विदा किया और स्वयं अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा राज्य से विरक्त अपने स्वामी को इस प्रकार जाते देखकर छंदक फूट-फूट कर रोने लगा और भूमि पर गिर पड़ा थोड़ी देर बाद होश आने पर वो फिर उठा, और कंथक से लिपटकर रोने लगा. धीरे धीरे साहस बटोर कर, वो कपिलवस्त्व की ओर चलने लगा. कभी रोता, कभी बिलखता, कभी गिरता, और कभी उड़ता. वो धीरे धीरे कपिलवस्त्व की ओर चलता गया.